नको मातवा दाती विचार शुरू हो चुका है इसे शब्द कर दिया था। तत्वे और चैतन्य स्वभावे ऐसे, ऐसे की सत्ता में या ऐसी अधिष्ठात अधिष्ठातृत्व में या ऐसी की प्रशासन में से अक्षर से प्रशासन एक ना उस अक्षर तत्व के प्रशासन में ही हिरणगरवादी जीव कर्म का संभाले हुए हैं कौन है वो मातृश्व दातृश्वाख्या मातृ अंतरिक्ष गति मातृश्वाह मन वायतृका क्रिया जो निरुक्त निघंटो इत्यादि ग्रंथों में भी यही अर्थ किया वैदिक कोशों में में नेग, कांड है, पुरुष का दूसरे अध्याय दूसरे पा खंड में दिया है कि वहां मातृ जो है कर दिया अंतरिक्ष उसमें जो घूमता फिरता है इस अंतरिक्ष में उसका नाम मातरिक्षमा कौन है वायु सर्व प्राण भ्रिया कार्य करण कार्यकरण जातानि। यश देता प्रोता सूत्र संजगम सर्वस जगत विधारित्री सीश्वर इस वायु से भी यह भौतिक वायु लक्षित नहीं है यहां भौतिक वायु लक्षित नहीं है कि कैसे कद सर्व प्राण भृत मे समि सकल प्राणों का धारण भरण पोषण कौन करता है समष्टि ईश्वर वो भी कौन सा लेना उसमें भी क्रियात्मक कर दिया क्रिया प्रधान यदाश्रयानी कार्य करण जाता नहीं जिसमें आश्रित करके सकल कार्यकरण करण समूह अपने कार्य करते हैं यदाश्रयानी कार्य करण जाता नहीं वायु गौतम तत्सूत्र वायुना वही गौतम सूत्रेण अयोगा परश्छ लोक सर्वाणी चूतानी संदृानी ऐसे करके बृदार कहा है ये लोग वो लोग सगल भूत उसके द्वार धारित द्वारा योत्नी च और जिसमें सभी ओत प्रोत सूत्र संचक जिसको सूत्र नाम से भी कहा गया सूत्रात्मा सर्वस्व जगतो विधारित्री सकल्प संपूर्ण जगत का विधारण करने वाला स उसका नाम यहाँ मातृश्व लेना है अर्थात समी सूक्ष्म शरीर समी सूक्ष्म शरीर ले लिया इस पर टिप्पणी मिला एक नंबर टिप्पण मातृअंत्री निरुप्ते अपनी नैघुंट कांडे पूर्व छ्याय द्वितीय पादे चतुर्थ खंडे या य इंच नेदी तस्मात्मा नौ परिवीत अंतर्ब्रजा निर्तिर निर्तिम आविवेश एक ऋग्वेदीय मंत्र है इस मंत्र में आया देखो मातुर्यो नौ मातृश्द है ना मातुर्यो नौ मात इसी मातु का मातरी सब्त में होता है शब्द अंतरिक्षे क्ष मातृश्वातृश् पंचमी सृष्टि में क्या होगा मातु इसलिए शब्द का मातु प्रयोग हुआ ऋग्वेदी मंत्र में उसकी व्याख्या करते हुए कोशकारों ने मातृशब्ब का क्या किया वो दिखा मंत्र वर्ष कर्म पर निरुक्त व्याख्या ने मातुर्योनो वित्र माता अंतरिक्षम निर्मी भूता उक्तम वहां पर एक वर्ष कर्म नाम का कोई कर्म कांड है तत्परक निरुक्ति ने इसका व्याख्या किया इस मंत्र को उस कर्म में उपयोगी करके साबित कर व्याख्या कर रहा है वहां पर मातुर्योनो के व्याख्या किया कि माता मन अंतरिक्षम मातुब्ञा अंतरिक्ष उसकी योनि में योनि का तात्पर्य है निर्माण करना है निर्मीयते अस्विन भूतानी इसी अंतरिक्ष में ही सकल भूतों की उत्पत्ति होती है इससे प्रमाण दिखाया मात्र शब्द का अंतरिक्ष अर्थ लेने में मातुर मातर ऋष्वायु जो आपने कहा है उस पर बोल रहे अभी एक सूत्र दिखा रहे हैं जो पहले हमने मघवन के लिए भी कहा था यही सूत्र है वो ये क्लेदन स्नेहन मूर्धन मज्जन इति शब्द आता है सूत्र में प्रथम पाद निपतन स्वेदन स्ने सूत्री नाइन नंबर है इसका इत्यादि इदीदि धातुरी कारोपेन कन तो मात्रिश्वन शब्दो सूत्र में तो दूसरा ढंग से बनाया मात्री, मात्री मात्री लिया उन्होंने क्या कर दिया कहते कि देखो इकार लोप करके कन प्रत्यात कर दिया है मात्रिश्वन कर दिया शब्दो निपातन से सिद्ध किया और निरुक्त दैवत कांडे उत्तर छठ के सप्तम अध्याय सप्तमोपाद चतुर्दे उपस्थे महिषा अगृहत विशोरजान उपतस्थु आदूत अग्निभर वैश्वानर मतृश्वा परात या व्यायात श्वसिति मंत्रे आश्वस आश्वनिति इव इत्युक्तम् थी ही थी। का है जैसे लो कि श्वास लेने के अंतरिक्ष ने कभी टिपण कार लोक प्रसिद्ध वायु मात्र आगे ना लोक प्रसिद्ध मात्र मातृवायु को ग्रहण नहीं करना वायु ना सर्व सर्व प्राण है उस इंदर तदुपाधि हिण्यगर आशीनास इद्रक्रियापर्वटिपणी नादरिदाण य्रिया तदाक समष्टि वेष्टि वायुसम प्रमाण सकल प्राणियों का उस क्रियात्मक तो क्रिया की समष्टि रूपा का नाम यहां पर वायु लेना है तो तीन प्रकार से लिया जाता है समि में सूक्ष्म शरीर को क्रिया प्रदान ज्ञान प्रदान प्रदान। क्रिया प्रदान हो जाता है प्राणमय कोष समि में और ज्ञान प्रदान हो जाता है मनोमय कोष समि में और कर्तृत्व को लेकर कर्तृ प्रदान होकर के होता है विज्ञान में कोश समष्टि में इस प्रकार तीनों कोषों को लक्षित करता है कर्म प्रदान क्रिया प्रदान और करके अलग अलग नाम भी दे देते हैं या पूरा समष्टि एक नाम भी बोल देते हैं हिरण गर्भ तीनों अलग अलग नाम भी बन जाता है जब क्रिया प्रदान होकर के है उसका नाम हिरण्य है ज्ञान प्रदान के होकर है उसका नाम जो अंतरियामी है और कृत्य प्रदान होकर के है उसका नाम सूत्रात्मा आगे आगे बताऊंगा और स्पष्ट हिण्य गर्भसरे क्य की देखो कि वो प्राण प्रदान तदात्मक वृष्टि प्रमाण है जातानि कार्यक्रम जाता प्रण स एक साथ साथादोलते स होवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्र वायुना वे गौतम सूत्रे अयोक पर लोक सर्वाण भूता तस्मा वै गौतम पुरुष प्रेतम बाहिता वायुना ही गौतम सूत्रेण संदृद्धावती को भी यहाँ अनुसंधान कर लेना चाहिए अर्थ समझना चाहिए कि सकल प्राणियों का आश्रयरूपेण भी वो समिहिर को कहा गया है वायुशब्द से ही अतएव भौतिक वायु को नहीं लेना वायु सबसे से ग्रह लेना तो समि का विमानी नहीं शरीर मात्र को आधार नहीं है कि तो वो तो केवल एक शरीर मात्र का आधार नहीं है संपूर्ण जगत का आधार है वो इसके लिए भी टिप्पणी दे रहे छह नंबर है किम शरीर मात्र आधार है वायम न सर्वस्व विधारित्री थी अरा प्राणे सर्व प्रतिष्ठित प्राणशीतम वशे सर्वं सर्व त्रिदिवे यतिष्ठित प्रश्न प्रशत इत्याव यहाँ पर भी प्राण हिरणगर्भ लिया हिरणगर्भ में ही सारा चीज समर्पित है सारा ब्रह्मांड समर्पित है जैसे अराय नाभि में एक चक्र के अंदर समर्पित होता है उसी प्रकार से अपह अब वापस भाष्य अपह कर्माणी प्राणीना चेष्टा लक्षण आ रहे हैं मंत्र में अपशब्द है तस्मिन मात अपो मातृश्वास्मिन मातृश्वाती ऐसे वाक्य बन जाए तस्मिन बनता है उसका करेंगे मातृश्वाती अपने कर्मा प्राणियाम चेष्टा लक्षण कर्म से क्या लेना है कोई वैदिक कर्म मात्र नहीं लेना श्रौत कर्म कर्मकांड जो होता है उतर ही नहीं लेना है सब कुछ आप जी रहे घूम रहे फिर रहे श्वास ले रहे हैं मर रहे हैं सारा चीज उसमें आ गया सुखी है दुखी है सब जो भी क्रिया है सकल क्रियाओं को लक्षणानि सामान्य कह दिया अग्नि आदित्य पर्जुन आदि नाम जुड़ दहन प्रकाशाभिवर्षण लक्षणानी दधाती विभजती इत तो। अर्थात जो है सभी कव दधात की व्याख्या कर रहे हैं दधाते मैंने विभाजती विभाजन पूर्वक सब आपको प्रस्तुत करता है आपके कर्मों को लेकर हिरण निगर्भ आपको सुख दुख देता है आपके अंदर चेस्ट आप चेष्टाओं को कराता है जैसे अग्नि आपके लिए गर्म है जलाता है ना अग्नि अग्नि जलाता है सूर्य भी तपाता है बारिश करता है बादल ये सब आपके अपने अपने भाग्य अनुसार होता है कई बार है बादल आप देखते रहते हैं बारिश तो होता ही नहीं आते है, चले जाते आपके भाग्य में है और जहाँ जरूरत भी ना हो उनके भाग्य में इतना ज्यादा है इतना ज्यादा बरसता है वह बाढ़ परेशान हो जाए विचित्र माया है ना जीवों के कर्म ऐसा है कई बार ऐसे होते हैं हम लोग परेशान हो जाते गैस सिलेंडर नहीं मिलते अग्नि की पकाओगे कैसे अग्नि का सौ है ना पकाने का तो मिले तो गंगा जला के पकाओगे नहीं होगा सिलेंडर चाहिए और आप है परेशान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे, रहे हैं, नहीं और ऐसे भी लोग होते बड़े चालाक, बड़े बुद्धिमान वो पहले से खबर ले रहे थे गाँव में किस किस के बाद दो दो तीन सिलेंडर है कौन भर भर के रखता है? है तो वहां जाएंगे वहां जो बड़े मक्खन लाएंगे बड़ा प्रेम से बात करेंगे चाय पानी दस रुपए ज्यादा देने को तैयार है चाय पानी भी नहीं मिल रहा है पचरा बह रहा है लौट के आ रहे खाली हाथ अपने अपने कर्म का अपने अपने भागी की बात है आगनी जो अग्नि जो स्वभाव पकाने वगैरह का वह भी आपके कर्मानुसार आपके लिए भगवान ने हिणगर अपने प्रस्तुत करता है आप चाहे अग्नि ठंडा हो जाए तो भी नहीं हो सकता आदित्य दहन और आदित्य क्या करता है तपाता है आदित्य तपाता है सूर्य जो है तपाने का काम करता है प्रकाशन का भी काम करता है या तो ऐसा करो अग्नि को जलन और दहन दोनों ले लो और आदित्य के साथ दहन और प्रकाशन दोनों तपाता भी है प्रकाश भी और अग्नि तीनों काम कर रहा है बल्कि जलाता भी है तपाता भी है और प्रकाश भी देता है अभिवर्षण ये परजनी के लिए बादल जो है बरसाते हैं सूर्य भी ऐसी है वो अपनी मर्जी से प्रकाश भी नहीं दे पाता है आपके कर्म अधीन वो भी है के कर्म अच्छे हैं तो ठंडी के नाम आपको बढ़िया बढ़िया धूप मिल रहा है यदि आप तो भी सब कोहरा से ढक गया बादल ढक दिया आप फिक्रे हैं परेशान है थोड़ी दो मिनट के लिए सूर्य आ जाए नहीं आता है क्योंकि तो कर्म नहीं कई जगह ऐसे इस पृथ्वी पर ही जहां साल में दो चार महीना मुश्किल से थोप आठ महीना सूर्य देखते ही नहीं बहुत कम आया चला आ न के बराबर और ऐसे भी ये इलावृत नाम का देश जो शास्त्रों वर्णन है जहाँ सदा ही दिन होता है कभी रात होता ही नहीं सदा दिन है, होता है।, उसके दिशा है वहाँ जहां सदा रात है, कभी दिन होता उसकी टी वि सूर्य का परिभ्रमण इस प्रकार से है शास्त्र वर्णन आया चांदी में आया था मेरु को लेकर के वर्णन किया था जहां कौन से देश में कहा क्या है सारा वर्णन उस मैप देखेंगे यू, यूनिवर्स का जो मैप है उसे पता पृथ्वी का नहीं देखने यूनिवर्स का आज तो माना नहीं वो लोग मानते नहीं ना अंग्रेज वो कहा से बनाएंगे शास्त्र के हिसाब से हम लोग बनाते हैं तो ऐसे भी प्रदेश है जहाँ सदा सूर्य जहाँ ऐसे भी सूर्य का दर्शन ही नहीं होता ऐसे भी देश बहुत कम होता है अवस्था से ज्यादा है कई अवस्था से कम है ये सब वहाँ रहने वाले जीवन के कर्म के अनुसार है छह महीना छ महीना गर्मी छह महीना ठंडा हाँ डेढ़ मिनट भी चौबीस घंटा चौबीस घंटा No रात में सब बंद करके सोना पड़ता है सोना तो। तो काला बना देते हैं ना पर्दा डाल के काला वाला डाल के तब तो सोते हैं 24 घंटा प्रकाश छ महीना और ठंडा रहेगा पूरा रात है विचित्र विचित्र, विचित्र संसार को बना रखे हैं दिखाने के लिए तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है संसार आप मंडुक बने यहीं पड़े रहते हैं सोचते यही है सब ऐसा ही होता है सारी दुनिया में नहीं है आपकी कल्पनाओं से बाहर है ऐसी भी दुनिया बनाए क्योंकि आप कितनी कल्पना करोगे आपके दम कितनी है आपके कर्म और वासनाएं कितनी है क्षुद्र है ना सारा और हिरण ईश्वर की वासना है तो बहुत ही गजब की है वो क्या कल्पना करेगा उसको आप सोच भी नहीं सकते ऐसी मशीन बना देखो ना क्या खाते पीते हो क्या निकल जाता है क्या होता है गाय बनाया वो घास गा, खाती है दूध देती है साण भी बनाया वो भी घास ही खाता है देखिए लेकिन मशीन बनाया इस तरह लक्षण मशीन है वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की ऐसे एक मशीन बना बनाई इधर से घास डाला जाए उधर से दूध निकल जाए नहीं बन पाया आज तक मशीन लगे हैं लोग पागल बने हुए हैं हो नहीं सकता है जितना भी वो के पेट को गाय का पेट कितना टेम्परेचर कहाँ कैसा है क्या रस निकलते केमिकल्स वगैरह वैसे हम मशीन बनाएंगे वैसे सेमिकल टपकेगा वैसे अंदर टेम्परेचर होएगा तो घास पक के निकल के दूध बन के आएगा नहीं आया बहुत कोशिश के फेल हो गए परमात्मा के विरुद्ध कहा तक तो क्या क्या बनाओगे वह सब आपके कर्मानुसार है ना वैसे कर्माणी जैसे है आपके आधार पर ही अग्नि आदित्य आदियों को ज्वलन धन प्रकाशन अभिवर्षण विभजती अत धातु अर्थ भी रख रहे हैं दधाति वहां निजंत लेंगे लेकिन धारियती वाह वो भी पक्ष ले दिया दधाति वहां अंत है मूल में मंत्र में उसको निजंत में लेना पड़ेगा वो खुद धारण नहीं करता है उसे आप धारण करा रहे हैं एक तरह से क्योंकि आपके कर्मों के वैसे धारण कर रहा है इसे धारितिथि सात और धातु नाम का अर्थ तो प्रसिद्ध है प्रकृति विघर्थ महा विभिन्न प्रकृत उपयोगी जो अर्थ वो लेने के लिए यहां कह दिया गया है धारे तिथि स्वयं अग्निदि स्वयं ही अग्निश्वर को प्राप्त करता हुआ आपके कर्म फलों को आपको प्रदान करते रहते हैं भीषास्माद इत्यादि श्रुतियों के आधार पर कहते हैं भीषा मय न अस्म अस्मत जवाब पर है शक्य अर्थ में अस्य ब्रह्मण भया भये इस ब्रह्म का भय से वायु बहते रहता है इसी ब्रह्म का भय से अग्नि जलाता है जल बहते रहता है ठंडा रहता है ये सब अपने अपने स्वभाव को त्याग कर चलते नहीं है क्यों उनको ब्रह्म का भय ईश्वर का भय उस गर्भ का भय है जिसने उनका सृष्टिक रखा है लापलोग महान है जिनको किसी का भय ही नहीं इसे ना अपना स्वभाव बदलना चाहते न सही रास्ते चलना चाहते न सही काम करना चाहते न सही ढंग से करना चाहते हैं मन माने हैं। ईश्वर का भय हो तब तो अब ईश्वर की सत्ता ही नहीं मान रहे हैं तो भय कहाँ से होगा बाहर से तो पूजा पाठ करते हैं क्यों क्या मजबूरी पैदा हो गए हैं ना हिंदू के घर में और उसे मजबूरी में कीर्तनकार बनना पड़ गया तो तिलक लगाएंगे और क्या करना है था धोती पहनना पड़ेगा तिलक लगाना पड़ेगा यदि बचपन से फर्स्ट रैंक में पास होकर आई ऑफिसर हो गए होते तो थोड़े ऐसे होते भगवान ने आके कर फलवा सफा को बना दी कीर्तनकार क्या करे इसलिए धोती कुर्ता पहनना पड़ रहा है सब झंझट जंजट झंझट है तिलक लगाते हैं पूजा पाठ करना पड़ता है, है? स्वेच्छापूर्वक है क्या स्वेच्छापूर्वक कोई परमात्मा के लिए समर्पित होकर परमात्मा की अकेली कर रहा है शांत सुखाया कर रहा हो कितने मिलेंगे ऐसे गिनने पर ढूंढने पर भी मिलना मुश्किल होता है प्राग कर्मसात करने वाले भी कम होते हैं तो सब अपने लक्ष्य लेकर के ही चलते कुछ न कुछ अपना बना रखे हैं उसी दायरे में वो चलते हैं उससे बाहर निकलने निकल। इसलिए गए दृष्टान भीषास्माद बात बहुत जान बी का लाया है करने कि ये अग्नि आदित्य पर्जन्य आदि भी वायु हो गया मृत्यु धावत पंचम बोला और मृत्यु बेचर दौड़ते रहता है मृदों को ठमारने के लोगों को नहीं तो भगवान भगवान का डंडा है ना ऊपर दंड पानी खड़ा है और दंड पानी असली आप यमराज जी का नाम रखे हो असली दंड पानी तो ब्रह्म है उसके दंड पानी की वैसे ये भी दंड पानी हो रखा है दंड पानी नहीं इसलिए है कहना पड़ेगा भय है वो वज्र को सृष्टि में बना अस्य ब्रमण अथवा जो है हिरण्य गर्भोपाधिक ब्राह्मण हिरण गर्भोपाधिक ब्रम के वजह से इन्होंने क्या किया उसका भय के कारण सारे देवता लोग अपने अपने काम धंधा में 24 घंटा एक सेकेंड छुट्टी न लेता हुआ काम, का। एक सेकेंड की छुट्टी नहीं होती है ना तो इसलिए जाए छुट्टी भी लेने लग जाए सारा काम भी कर जाता है क्योंकि तो ब्रह्मा जी ने जो है कहा कि मुझे क्यों ले एक घंटे का छुट्टी चाहिए बहुत थका एप्लीकेशन डाल दिया मैनेजर साहब है ना विष्णु भगवान उस का संचालन करने वाले तो ब्रह्मा जी ने से पूछा फिर चलो ठीक है तुमको एक घंटा में छुट्टी दे दूंगा ए उस समय कौन काम करेगा ये तो बताओ तुम्हारा काम रुकना नहीं चाहिए ये घंटा रुक जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा मेरे ठीक है फिर शिवजी से प्रार्थना किया महाराज आप जो है हमारी ड्यूटी करते रहना आपका ड्यूटी भी संभाल ना हमारा भी होता है ना डिपुटेशन हो जाता इधर भी उधर भी दो दो, दो चिले कभी डीएम हो जाते हैं वैसे यहाँ भी हो गया शिव जी ने कहा ठीक हम अपना डिपार्टमेंट संभालेंगे तुम्हारे भी डिपार्टमेंट संभाल तुम जाओ तो भगवान की कृपा से उसको छुट्टी मिली एक घंटा आराम करने के लिए योग निद्रा में सो गया इधर शिव जी हारे स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन जाओ सृष्टि <laughs> निर्माण आदमी को बनाने लगे जब बनाने लगे तो हमें सारे पुर्जे जोड़ते गए पुर्जे हट हाँ डालने बुद्धि डालो मन अलग महीने में डालना पड़ता है छोड़ना पड़ता है क्रमश और क्रमशः डालते जाते थे अब ब्रह्मा जी से पूछना भूल गए थे सारे पूर्जे कौन से कहा है कैसे हैं और उन्होंने जब देख लेंगे जाओ तो, तो है तो बढ़िया तो निकाल के डालते रहेंगे हिसाब किताब करते रहूंगा अब लेकिन बुद्धि मिल ही नहीं क्या करें उन्होंने देगा बिना बुद्धि के प्रोडक्शन करना पड़ेगा अब ये प्रोडक्शन के गड़बड़ होगा इसे एक प्रोडक्शन डाल दिया जाए तो निर्णय कहाँ डाला जाए कदम नदियों के बीच में डाल दे पांच नदियां चलती है यहाँ पे इसे बीच में डाल देते हैं, पंजाब। एक टाइम में डाला जाए थोड़ा आगे पीछे करके ना उन्होंने कहा ठीक साढ़े ग्यारह से लेकर साढ़े बारह एक घंटा उन्हें छुट्टी ली थी एक घंटा का पूरा प्रोडक्शन पंजाब में डा इसलिए आगे बारह बजते तो उनके दिमाग खराब हो जाता दिमाग होता नहीं काम दिमागी काम नहीं करता बारह बजते ऐसे लोग कहानी बताते हैं कहानी को जब मतलब देवता छुट्टी ले लेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा उल्टा हो जाएगा इसलिए वो सब भय के मारे गर्भ बका साहब अपने अपने काम में लगे हुए सर्वाही कार्य करना विक्रिया नित्य चैतन्यत्म स्वरूप सर्वास्पद भूत सत्य वा अब वाक्य का अंतिम पाद का वाक्यार्थ निचोड़ दे रहे देखो अंतिम पाक सर्वाहीिक कार्य कारण आदि विक्रिया सकल कार्य कारण आदि विक्रिया चेतन स्वरूप आत्म स्वरूप में जो के कैसा हो नित्य चेतन आत्म स्वरूप सर्वास्पद भूते सत्य वी सर्वास्पद भूता उसके रहने पर ही होते हैं वो ना हो तो कुछ भी नहीं होगा दस नहीं इव कारयद तथा नहीं इव कारयदाती तो कराने वाला अलग है किया जा जो अपने से है ऐसा नहीं समझना यदि नहीं तो भ्रम अलग हो जाएगा ब्रह्म से बने हुए अलग हो जाएंगे इसे सर्वास्पद भूत सर्वात्म भूत इसे सर्वास्पद भूत शब्द देना पड़ा नहीं अग्नि अधिशुत होना चाहिए है ना ठीक है अग्नि अधिश्रित पय क्रियायाम कार्य समझना जैसे देखो क्या करते हैं आग करता क्या है आ? वही करे अग्नि अधिश्रित पय क्रियायाम अग्निश्रित क्या है पर। उस पे दूध में, में पकड़ा रूपी क्रिया हो रही है उस क्रिया को कराने के समान है ना कौन वन्नी लग रहा है क्या वन्नी उस दूध में पाक क्रिया को करा रहा है उस प्रकार से मत समझो स्व भिन्न किसी में कार्य का भाव विक्रिय को करा रहा है भगवान ब्रह्मो ऐसा नहीं समझना क्योंकि वहां क्या है वन्नी से भिन्न है और पात्र उस पात्र दूध भी भिन्न है और वन्नी से भिन्न उस दूध में पाक क्रिया भी हो रही है वह सब कुछ हो रहा है क्या है वो वन्नी से भिन्न वैसे या नहीं है ब्रह्म से भिन्न यह जगत है उस जगत में जीव है और ईश्वर देवता आदि हैं उन को कराया जा रहा है ऐसा अर्थ नहीं देना। सर्वसन है। सब कुछ वही हो गया है एक में वह जो था वही सब कुछ हो गया और सभी में वही प्रवेश भी कर गया और सभी का नियमन भी वही कर रहा है लेकिन करने में इतना अंतर है निमित बना दिया उस प्रविष्ट मूढ़ अहंकारी जीव के कर्मों को उसको निमित्त करके सर्वाही कार्यकारणादिकचतन या तो स्वरूपे पर सत्यवती के ईश्वर से हिण्यगर्भ सेवृत्थाधिष्ठाता परमेश्वर संभाव्यु इधान मातृश्वग्रहण उपलक्षणारदाय ईश्वर ईश्वर स्यापि है होने समर्थ होने के के बावजूद भी नियत प्रवृत्ति आधार पर उसका भी कोई ना कोई अधिष्ठा परम अधिष्ठा परमेश्वर मानना पड़ा ब्रह्म है वो संभाव्यम जो कहा गया है उसी को इधानी मातृश्वर ग्रहण जो मंत्र में मातृश्वा शब्द ग्रहण किया गया है उसको उपलक्षण मान करके इस अर्थ को कथन किया जा रहा है बारह तेरह चौदह में कोई खास नहीं है चौदह में कुछ भी नहीं है प्रधान मल निभरण न्याय है नावा जब हिरण्य को ले लिया सारे देवता आ गए सारे जीव आ गए प्रधान मल कौन होता है कुश्ती खेलने वाले मल होते हैं उनको है? जो कुश्ती खेलते हैं उनको मल कहा जाता है अब जो है आपने प्रधान जो है तो आप घोषित हो गया है ये पूरा वन का है उसको आपने परास्त कर दिया कोई जरूरी गांव गांव में जा करके भी सबको परास्त करना पड़ेगा नहीं करना पड़ता उसको हरा दिया तो काम का वर्ल्ड चैंपियन था ना उसको हरा दिया और क्या रह गया और किसी को हराना है ना हरा फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर जब हिरण्यगर्भ को आपने ले लिया वह भी जिस ब्रह्म जिस आत्मा की सत्ता में तस्वीन सती मातृशिमा दी उस आत्मा की सत्ता में हो करके जब हिरण्यगर्भ गर्भ सगल करा रहा है फिर आम अन्य जीवादियों का कहना ही क्या वे भी निश्चित रूपेण न उस आत्मसप्ताह तो की सत्ता में ही सगल कार्य कारण विक्रियाओं को करते हैं ये सिद्ध हो जाता है इसे उसको प्रक्षणार्थ माना गया न मंत्राणाम जामिता अस्थित अब उत्तरार्ध में हो गया पूरा चौथा मंत्र पूरा हो गया अब पांचवें मंत्र के लिए कहे तदे जती तई जती है ना मंत्र उसको लेने के लिए अवतरणी का भाषाकार दे रहे हैं तदे जती तयी तद्वि भायतः वह कंपता है वह आत्मा आत्मतत्व तत्व सौपाद रूप से कंपता चलता फिरता है सक्रिय है वो तन्नई जति और निर्बाधित रूप से वह नहीं चलता है क्रिया रहित है वो तो तद दूर है तद्द्वंद वह अज्ञानी का ज्ञान दृष्टिया बहुत दूर है सात आसमान के ऊपर है ब्रह्म ऐसा बोलते ना दर्शनकार लोग कहाँ है वो सात आसमान के ऊपर मार जाना पड़ता है जैसे आप अंतर्मन में शुद्ध होते जाता है हल्का हो जाते हो ऐसे मानते हैं इतना हल्का हो जाता है उड़ते जाता, उड़ते जाता, उड़ते जाता, उड़ते उड़ते उड़ते जैसे गुब्बारा जो गुब्बारा तो उड़ते फट जाता है तो ये फटता नहीं नित्य चैतन्य है ये सात आसमान के ऊपर चला जाता है वहां जिन लोग बैठे जिन उनका नाम है जिन इसलिए जैन दर्शन जिन मने सिद्ध लोग तो ज्ञान से परिपूर्ण हो सर्वम ये ना जिन जिन्ह से जैन बनता है। वो चिन्ह जो बैठे वो आप अंतिम उपदेश देकर के आपको भी अपने में कर लेंगे इस तरह से आप भुक्त हो जाते हैं ऐसे मानते ये अज्ञानी के दृष्टिकोण से, से लिखे है सात आसमान से ऊपर बहुत दूर है वो अज्ञानी के दृष्टिकोण में स्वस्वरूप उत्पाद तदुअंतिक अत्यंत समीप है अत्यंत निकट में है तदंतर सर्वस्या और यदि क्या कहा जाए वह वर्तमान संपूर्ण संसार के भीतर भी व्याप्त है और बाहर भी व्याप्त है तदव सर्वस्या बाह्यता संपूर्ण जगत के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है उसी प्रकार सूर्य की रश्मि जैसा जल के भीतर बाहर व्याप्त हो जाता है अब इसके लिए आप उतरने का भाषकर कह रहे हैं ये तो पूर्वोक्त बात ही हुआ एक तरह से पूर्वोक्त बात को ही दूसरे शब्दों से आप बोल रहे हैं मंत्राणाम जामिता वास्तव में मंत्रों में कोई आलस्य नहीं होता जामित यहां आलस लेना है आलस दी ठीका है सला पंक्ति देखो आनंदिरी जामिता आलस्य आलस्य मंत्रों में नहीं होता हुआ को फिर कहेंगे जब तक आप नहीं समझेंगे अने जदे है ना होना मनुष्योज को तदेजी बोल दिया को तीन कह दिया तो उसी का तेज हो रहा है, जो है ये देवा देवानाप्रमन कह दिया देवता प्राप्ति कर दे तो दूर नहीं तो देवाप्रमन पूर्वर्षद की व्याख्या है दूरे तद धावत हो अन्य अत्यतिष्ठक तद अंत के तदंतरिया की व्याख्या है उसी की दूसरे शब्दों में आप बोल रहे कुछ नहीं बात कुछ नहीं दिख रही है क्या जरूरत है फिर बोलने का तब गाते हैं एक बार बोलने से आप बुद्धि समझ में आ जाता तो फिर दो बोलने की जरूरत नहीं थी क्या करें आप हजार बार बोलने के बाद भी अकल में घुसता नहीं है इसलिए मंत्र बार बार बोलने की चेष्टा कर ना नाम पूर मंत्र नाम करते पूर्व मंत्र में उक्त अर्थ को ही दोबारा कहा जा रहा है यह बड़ा विचार है मंत्र कोई चेतन तत्व तो है नहीं उनमें आलस्य का अभाव कैसे खत्म कर रहे हो यह प्रश्न उठेगा और दूसरा मीमांसा दर्शन में और वेदों में जहां जहां जामी शब्द आया जिसका जामिता प्रयोग कर रहे हैं वहां कहीं भी आलस्यर्थ नहीं किया है और आप यहाँ पर जामिता निकर अनवे कार ने आलस्य कैसे ले लिया ये दोनों को टिप्पणों पर विचार कर कर